श्री श्रीरामकृष्णकथा वसुबराम मंदर गिरीशम तथा देन्द्रभवने सभक् श्रीरामक प्रथम प्रछेद श्रीरामकृष्णस बलराम गृहति तेन साक नरेन्द्रगिरीशराम चुनीलाल लाटू मटर्मशय भक्तानाम आलाप तथा आनंदम फागुन से कृष्णदशमी पूर्वाषाढ़क्षत्र फालगुन आंगल उन्तो मार्च मासस्य आंगलप्जिकायाच्मासम दिन पंचाश्तुत्तराष्टादतम ख्रीष्टवर्षे अद प्रा दसवादनवेलां श्रीरामकृष्ण प्रायो भक्तगृह वादन वेलायां भक्त श्री राम श्री कृष्णो आगम्य भक्त जगन्नाथ से प्रसाद प्राप्त सह लाटू प्रभृति धन्य असी बलराम तब्ब्री प्रभो मुख्यकर्म क्षेत्र जात कियतो नूतन भक्ता आकृष प्रेम गुणेन गुण निगड़ित सक्त कियतवा श्रीगौरांग इव श्रीवास मंद प्रेम अट्टम रचयन दक्षिण कालीम आशीन क्रंदती स्व अतरंगं द्रक्ष्य व्याकल रात्रो विनिद्र वदति स मतरं वद तम आकष्य स्वीकु माता तम अत्र आनय यदि स न आन माम तत्र नय अहम दृष्ट्वा आगच्छानि. अतो बलराम से गृह धाव धा आया लोकसविधे कवल वह बलराम से जगन्नाथसेवा अस्तुद्ध य आया तत्मार बलराम प्रेषयती वदती गरेंद्रवनाथ राखालामंत्रिषाशन तो नारायण प्राशन होती न साधारण एकरांशसूता महाकल्याण भविष्य एव श्री बलराम एवयुक्तगिरीशोषेण सह प्रथमत उपवेश आलाप् अथयात्र कीतनानंद अव कियत वर प्रेमसोष्ठिया आनंदमेलाज्जा पश्य त्र पन कनीया नरेन्द्र मटर्मोदय समी एक्याल पाठयती शुतवान्दवादन स श्री श्रीरामकृष्णों बलराम गृह आगमिष्य मध्य अध्यापना किंचित विरामं सप्य प्राप्त दीपहर तत्र त्रगत आगम्य दर्शन प्रणाम चाहिए श्री प्रभु भोजनावसने अभ्यर्थना प्रकोष्ठे किंचित विश्राम कौती अंतरा अतरा पुट्का उपस्कर काचिनी नामकम नामक उपस्कुते तरुण पिता पिवृत उपास्ती श्रीरामकृष्ण स स्नेह आयाता विद्यालय कर्म नस्त महाशय विद्याल आग्छाई तम विशेष नास्त भक्त न महोदय अत्र भाव विद्यालय पलायन आगता समेशाम हाष्यम मास्टर महाशय स्वागत हंत कोप्पी आकष्य इव आनयत श्री प्रभु किंचि उद्वन इव आस्ते, अथ मास्टर समीपे उपविश्य बहुतर कथाम वक्तुम आरभत अवदत् मम प्रो वस्त्रम निपीडय भोह, भो कि युतक शुष्कर्त निधे अभी च पादे दंसन पीडाम हस्त मास्टर पीड़ा सेवितुम न करमोदय सतः श्री प्रभु सवा शिक्षापयोदय शस्व अत्युद्विघन सन्कस कार पादे हस्तवाहन कुरन अस्त श्रीरामकृष्ण कथा छलन बहुतरम तर उपदेश दाँ प्रवृत्ता श्रीरामकृष्ण तथा ऐश्वर्य परा का यथारन्यासी श्रीरामकृष्ण महोदय प्रति अयि भो एक मम कतिन दिनाव कथही भो किम धातव वस्तुहस्तेन सुप्रष्टुमस् सकद वर्तुभाजने हस्त आसम। तेन हस्ते शिंगे कंटक वेधवत अभवत झंझनाएते जन कणकनायते कन स्म धावत शौचपात्र स्पर्शन उपेक्षि न शक्य अतः अचित रोक्षवस्त्रे आवृत्य पशा उत्तलो नवा यद हस्त निहित तद्व कंझनाय कन मान आसी अत्य पीड़ा अतः मतर प्रति माता न पुनः तुश कर्म करम अयि कनीया नरेन्द्र गता कुरस्ति गृह किंचितिवुद्ध प्रमीला संसर्ग कदा न जाता मास्टर महर्शिय निर्मको भान श्रीरामकृष्णः आं पुनः वदति यत् ईश्वरीप्रसङ्गं सकृत् श्रुणोमि चेत् अहं स्मर्तुं शक्नोमि वदति बाल्ये वैसी अहम् आक्रन्दम् ईश्वरो न दर्शनं ददाति इत्यतः मास्टर् महोदयेन सह कनीयसो नरेन्द्रस्य विषये एतादृशः अनेकलापो जातः अस्मिन् समये उपस्थितेषु भक्षु कशन अवदत मास्टर महाशय अभी भाई विद्यालय नाचरामक कति वादन जात कसोनवादन जामकृष्ण मटर महाशय प्रति प्रस्थीयता तब विलंबो एक कर्म पितज्य आगत असि लाटूं प्रति राखाला क्व लाटू गृह श्रीरामकृष्ण मैं सह साक्षात्कार अकृत्वा।